प्रदेश प्रदयपुर बाद में पांचवा अधिकरण है कार्य अधिकरण। कार्य अधिकरण के न्याय संग्रह चल रहा था यह कार्य ब्रह्मा ब्रह्मलोक के संबंध में विचार है कि कार्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है अथवा कारण ब्रह्म जो परब्रह्म है उसी को प्राप्त करता है यहां से ब्रह्मलोक जो जाते हैं जो साधन करके यहां से प्रयाण करते हैं उनके साधन के स्वरूप को देखना है और ब्रह्मलो का जो वर्णन शास्त्रों में आया है उस स्वरूप को देखना है ये दोनों में अनेक पक्ष यहां उपस्थित किए अनेक तर्क दिए कि पर ब्रह्म को लोक में प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में प्राप्त करता है ऐसा नहीं हो सकता ये कहा अब इस पर एक संशय होता है न्याय संग्रह में नु पर्रह्म अभी आविर्भूद ब्रह्मस्वूप से सर्वात सर्वात्म सर्वाणी फलभोग वचना संकल्पे व्य पित मनस एन का तस्मिन उपपद्य दायी थी ये कहा था कि ये कार्य ब्रह्म को ही मानना चाहिए वहां कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है हिरण्य को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में ऐसा मानना है का, कहा था उसके लिए अनेक हेतु दिए उसमें एक हेतु ये भी दिए कि वहां अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करने की चर्चा आई है संकल्पा देवा पितर समुत्तिष्ठंत इत्यादि आए हैं जैसा संकल्प होगा वैसा वहां फल प्राप्त होगा कहा तो ये जो संकल्प से होने वाले भोग रूप फल है ये परब्रह्मवेता को नहीं हो सकता परब्रह्मवेता को नहीं मिल सकता है क्योंकि परब्रह्मवेता सर्वव्यापक स्वरूप में रहने के कारण इस प्रकार का कोई संकल्प परिच्छि संकल्प नहीं हो सकता है यह कहा था तो यह जो संकल्प है ये भूमि के अंतर्गत है भोग में है तो ये परब्रह्म वेता को कैसे हो सकता है इसलिए वहां नहीं होगा एक हेतु दिया था उसके ऊपर ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि परब्रह्म वेता भी आविर्भूत ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है जैसा हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करता है तो सर्वात्म भाव को प्राप्त करने के बाद वो सर्वफलभोग वचन भी उसका हो सकता है क्योंकि सारे फल उनके प्राप्त ही होते हैं सर्वात्म भाव को प्राप्त किया सर्वत्र व्यापक ज्ञान को प्राप्त किया व्यापक स्वरूप में स्थित है तो वहां भोग क्यों नहीं हो सकता तो जो दहरा विद्या में कहा है स्वास्थ्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठन दी सब संकल्प से प्रकट हो जाते मनसा ये कामन इत्यादि वचन ये परब्रह्मवेता के लिए भी हो सकता है क्योंकि वो भी सर्व सर्वात्म भाव को प्राप्त किए हैं ऐसा यहां प्रश्न किया क्यों दोनों में व्यापकता को लेकर के समानता शास्त्रों में कही गई है यद्यपि घृह निगर्भ स्वपाधिक है तब भी व्यापक को तो सर्वव्यापक ही कहा और सर्वज्ञ कहा इत्यादि लक्षण कहा इसलिए यहां संशय होता है उसको लेकर तत्र यदि अब उसका उत्तर में कहते तत्र यदि तावन मुक्त स्वित्रादि भी काम ही प्रागुत्पन्नम भोगम उत्पाद्य मुख्यमेव भूम जीता कहते आपका क्या अभिप्राय है कि मुक्त पुरुष को भोग होता है या भो भोग की इच्छा होती है लालसा होती है वहां वो संकल्प करके भोग उपस्थित करते हैं भोग माने यहां पितरादि संबंधी दर्शन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसका क्या तात्पर्य है कि आप ये कहना चाहते हैं यदि तावन मुक्त ये जो मुक्त होने के बाद स्वपित्रादि भी काम ही प्राग उत्पन्न वो अपने पिता आदियों के साथ में जैसा वहां पिता है मित्र है इत्यादि का सब वर्णन मिलता है तो वो जो ज्ञानी बंधु इनके साथ में जैसा ज्ञान के पहले उत्पन्न संबंध बना हुआ था ऐसा ही संबंध से वहां प्राप्त होता है ये कहना चाहते हैं क्या का संबंध हुए बिना वो पित्र को उपस्थित क्यों करें संबंध मानना पड़ेगा इसलिए स्वितादि भी काम ही, ही। प्राग उत्पन्न भोगम पहले ही उत्पन्न जो भोग है जैसे अस्पताधि हमारे जैसा भोग होता है ये अलग अलग संबंध साथी सभी करके सबके साथ भोग होता है वैसा भोग उत्पन्न करके मुख्यमेव भूंजीदा मुख्य रूप से भोग करता ही है जैसा यहां होता है यह आप कहना चाहते हैं यदि ऐसा है तो तदा आप्तकामता तमदा निरतिश आनंद उपलब्धियात्मदा उपलब चाध्यता तब तो फिर ये कहना होगा कि वहां ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी ये साधक आप्तकाम नहीं हो सका आप तो प्राप्त नहीं हुआ और निरदिशय आनंदोपलब्धि होना था वहां वो भी प्राप्त नहीं हुआ यदि आप्तकाम हो गया है तब तो फिर इस प्रकार की कामना नहीं करेंगे क्योंकि सभी कामनाओं का वो अंत हो जाता है और सभी कामना प्राप्त किए हुए जैसे होते हैं यही आपका काम होता है तो फिर अलग से वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और चिंतन क्यों करेंगे कि सब कुछ प्राप्ति हो गया और निर्देश आनंद स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप कहा है वह भी बाधित हो जाएगा क्योंकि कोई भी कामना करता है उस कामना के पीछे सुख की इच्छा रहती है सुख इच्छा के बिना कामना हो नहीं सकती है। तो अब निरदिशय आनंद को प्राप्त किया उसके बाद पितरा आदि की दर्शन की क्या इच्छा क्या लालसा होगी ऐसा तो हो नहीं सकता तो ऐसा मानने पर यह दोनों बाधित हो दो जाएगा जो कि स्वीकार नहीं कर सकते पर ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में आप तक काम नहीं होता है और निरदिशय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं यही प्रयोजन था प्राग अनुपलभ्यमान सुखो ही सुखाया साधना लोगे आदत्ता यही स्वाभाविक देखा गया कि पहले जिसको सुख उपलब्ध नहीं हुआ उस सुख साधन की इच्छा करते हुए सुख साधन को अपनाने का प्रयत्न करता है यह स्वाभाविक है अब पित्रादि कामना होती है इसका अर्थ है कि पहले वो प्राप्त नहीं हुआ अब वो प्राप्त करना चाहते हैं और उससे विशेष सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसके बिना ऐसा संकल्प होना संभव नहीं इसीलिए ब्रह्मलोक में जाकर के परमात्मा को प्राप्त करके फिर वहां इस प्रकार के संकल्प करने नहीं सकते और दूसरी बात यह है कि ये जो भी भोग के विषय में कहा गया पितरादि के विषय में कहा गया वो अपने स्वरूप से अलग ही नहीं है जो स्वरूप से अलग नहीं होता उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती जैसा हमारे शरीर अवयव होते हैं ये हमारे शरीर अवयवों को हम अपने स्वरूप में मानते हैं तो जो पहले से प्राप्त है स्वरूप में है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती तो ऐसा ही यहां भी नहीं होना चाहिए तो ये भी हो रहा है तो उसका मतलब ये परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है आपका काम नहीं भोगार्थात सृष्टि ही सर सृष्टि जब भी होती है भोग के लिए होती है क्योंकि भोग अपवर्ग सृष्टि का प्रयोजन कहा गया है भोग अपवर्ग यानी पुरुषार्थ ही सृष्टि का प्रयोजन है तो सुख जन्म अभिवग में चा अब सुख वहां उत्पन्न होता है आप कुछ भी मान करके परमात्मा के अनुभव के समय में सुख विशेष उत्पन्न होता है ऐसा यदि आप सोचेंगे तो दानंद सेवानंदस्य अन्यानि नि भूतानी मात्रा उपजीवं इत्यादि जो वाक्य आया ये परमात्मा के जो आनंद स्वरूपता है उसके एक मात्रा को ग्रहण करके यहाँ पूरे सृष्टि और सृष्टि में भोग सब चलता है एक मात्रा में उसका लेश मात्र ग्रहण करता है तो अब वो परमात्मा को स्वयं ग्रहण किया मतलब स्वयं माना है स्वयं अनुभव किया वो निरदिश आनंद होता है संपूर्ण आनंदों का स्रोत होता है फिर अब उसके बाद वो उससे छोटा आनंद प्राप्त करने की इच्छा कैसे हो सकती है इसीलिए नित्य सिद्ध ब्रह्म सुख अवच्छेदा नाम एवं विषय अभिव्यंक्यतया भोग्यत्व श्रुतिर् ऐसा तो जो नित्य सिद्ध ब्रह्म का जो सुख है उससे थोड़े मात्रा को लेकर के ये भोग सुख होते हैं पिदरों का दर्शन हो देवताओं का दर्शन हो दिव्य रूप का दर्शन हो या अन्य जो भोग पुष्पा आदि जो भी दर्शन हो, ये सब जो है है, जो है है, विषय आनंद अभिव्यक्ति, नित्य सुख आनंद ब्रह्म स्वरूप के लेश मात्र से होता है एक अंश मात्र है अब वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में इस प्रकार का संबंध हो ही नहीं सकता इसलिए ऐसा परब्रम को मान करके वहां भोग आदि की प्राप्ति की कल्पना नहीं हो सकती और है कि अध भी प्राग अभिव्यक्तम सुगम पित्रादि कामेर अभिव्यनि तब आप कह सकते आप हैं ऐसा आप यदि सोचते हैं यह तो पहले एक और पक्ष बताया कि प्राग उत्पन्न भोग को फिर से उत्पन्न करना चाहता अब ये यू कहेंगे कि मुक्त पुरुष जो हुआ है उनको उस प्रकार का भोग पहले प्राप्त नहीं हुआ तो प्राग अनभिव्यक्तम अभिव्यक्तम सुख पहले अनिभिव्यक्त था अभिव्यक्त नहीं हुआ कि वो उस समय जो कुछ खाया पिया नहीं वो सब उनके मन में बैठा हुआ था तो जब अवसर मिल गया तो वो सब खाने पीने की इच्छा करता पहले प्राप्त नहीं था तो सुख जो है अनभिव्यक्त है अभिव्यक्त नहीं पहले प्रकट नहीं हुआ था ऐसे सुख को ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पितृदि कामों के द्वारा प्रकट करता है पितृलोग आदि में कामना करते हुए वहां ये सब सुखों को प्रकट करता है ऐसा यदि कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो पहले साधक अवस्था में जो कुछ साधन करते हैं ये सारे साधन के समय में वहां भोग सब उपस्थित होगा ऐसा तो है नहीं तो कई भोग करने की इच्छा भी रहती है अब उस समय अवसर नहीं था और उसके पास व्यवस्था नहीं थी धनादि की व्यवस्था नहीं थी तो भोग नहीं कर सका और बाद में जो है ज्ञानी हो गया उसके बाद वह भोग करने की चक्कर सकता है उसमें क्या दोष ऐसा मुक्त होने के बाद भी ऐसा कर सकता है बोलते हैं ना ऐसा नहीं होता है क्यों सर्वज्ञत्वादि सुधे अनभिव्यक्तवत स्वभाव स्वरूप आवरण से चम्यक ज्ञाने आप जो बोलते हैं ये जो पहले सुखादि अनभिव्यक्त थे अब अभिव्यक्त हो गया कहेंगे तब तो ये सर्वज्ञत् हो सर्वज्ञ होना अर्थ है क्या अनिव्यक्त का कुछ भी नहीं रहता अनिव्यक्त रूप में कुछ भी नहीं रहेगा सब ही रहे उनके लिए तो सारे सुख जाना हुआ जैसा भी होता ऐसा कोई विषय नहीं जो जाना हुआ जैसा नहीं है ऐसा माना है ऐसा वहां वर्णन किया इसीलिए वो आप अनविव्यक्त स्वरूप स्वभाव उनका नया रहने के कारण और स्वरूप आवरण से समय ज्ञान और स्वरूप संबंधी जो आवरण है अत्यान, उस आवरण को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया नष्ट करने के कारण आप जो है सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं तो सभी सुख को वो समान रूप से अनुभव कर रहा तब क्या अलग सुख क्या होता है कुछ भी चिंतन करेगा नहीं वो पहले वो नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था ऐसा नहीं हुआ था इत्यादि चिंतन करके अब हो, होगा इस प्रकार चिंतन करना ये तो ज्ञानी का विषय तो नहीं हो सकता और जो भोग चाहते हैं उनके लिए तो हो सकता वो तो ऐसा चाहते तो वो तो हो सकता है लेकिन ज्ञानी के विषय में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सर्वजत्व भाव में पहुंचने पर उसी उसमें अनभिव्यक्त कोई स्वरूप रहता नहीं अभिव्यक्त तो स्वरूप ही रहेगा अनभिव्यक्त नहीं रहेगा और क्या है कि अध मुक्त सर्वजीवात्मता अवाप्ते तस्मिन् हिण्यगर्भादिजीवगता भोगेश्वरिया तस्वया मुख्यानामे भोगैश्वर्यचना तस्पत्ति अब आप कहेंगे और अब आप और प्रकार से कहेंगे ये सब तर्क दे सकता है जो मुक्त हो गए मुक्त होने के बाद में सर्वजीवात्मदा अभापते उसने क्या कर दिया उनको क्या अनुभव हो गया कि सारे जीव अपने ही स्वरूप है ऐसा प्राप्त हो गया सर्वजीवात्मदा भाव एक जीवत्व को प्राप्त किया मैं ही सभी के अंदर स्थित हूं सभी जीवों के रूप में मैं ही स्थित हूं ऐसा अनुभव हो गया सर्वजीवात्मदाप्ति होगी तब क्या है कि हिरण्य गर्भाजीगत आराम भोगश्वरिया तब हिरण्य गर्भा जीवगत जितने भोग ऐश्वर्य है देवताओं के यहां मनुष्यों के यहां गंधर्व किन्नर किन्नरे अक्ष कहां भी जो जो भोग है सारे भोग उनका ही हो गया क्योंकि जीव सर्व जीवात्म भाव में पहुंच गया पहुंचने के बाद वो तो हो ही सकता है इसलिए घृंड गर्भा जीवगत भोग ऐश्वर्य सब इनका हो जाएगा क्योंकि घृण्य गर्भादी जीवों के साथ भी इनका तादाद में होता है ऐसा होने पर तस्मिन अन्वया मन उन भोग ऐश्वर्यों का उनके साथ संबंध हो ही गया अभी उनका नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं सब कुछ उनका ही हो गया और सारे जीवों के द्वारा अनुभव जो किया जाता है वो भी उनका होगा ठीक है तब तो मुख्य आनामेवा भोग ऐश्वर्य वजन आना दस होती इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य मुख्य ही हो सकते हैं गौण करने की आवश्यकता नहीं क्यों सभी भोग को वही भोग रहा उस दृष्टि से मुख्य भोग वहां हो सकता है ऐसा ऐसा भी एक पक्ष हो सकता मुक्त होने के बाद में सर्वज्ञता है सर्वज्ञता के बाद में जो सर्वजीव एक प्राप्त किया और इसलिए सर्वजीवों का जो भी अनुभव है ब्रह्मा जी का अनुभव विष्णु का अनुभव शिव का अनुभव जा देवी का अनुभव सब जो जो अनुभव देवताओं का सब का और इंद्र का अनुभव ये सब अनुभव उनको हो सकता तो सारे जीवों का अनुभव हो गया सारे जीवों का सुख वहां प्राप्त होने लगे सारे जीवों का भोग उनका हो गया तभी तो वो सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ है तो नहीं तो क्या सर्वात्म है ना तो ऐसा हो गया तो क्या होगा तो ये ठीक है ऐसा ऐसा सर्व भोग हो सकता है शायद ऐसे ही वर्णन कर रहा है यहां कि सारे उनके संकल्प से सब उपस्थित हो जाएंगे ऐसे कहेंगे तब तो बहुत अच्छा है तब कहते हैं तो ऐसा है तो ऐसा यदि मानेंगे मुक्तों को इस प्रकार से वास्तविक में सारा भोग होता है तो वो तो बहुत सारे आपत्तियां उसमें आ जाए एक तो ये वास्तविक में ही ऐसा भोग होता है तो जिस शरीर में वो बैठा हुआ है वो शरीर काफी नहीं होता है अभी यदि जीवन मुक्त मनुष्य शरीर में है अब वहां तो मनुष्य शरीर नहीं है लेकिन मनुष्य शरीर में सारा भोग संभव नहीं जो हाथी का भोग है वो मनुष्य शरीर में कैसे संभव हाथी तो इतना खाता है आप पूरे जिंदगी भर में उतना नहीं खा सकते वो हाथी एक बार खाता है तो अब ऐसे कैसे हो सकता है वो तो नहीं हो सकता और फिर यहां से जाकर के समझ लो आप ऊपर के और लोगों में पहुंच गया इंदिरादी लोगों में पहुंच गया इंदिरादी लोगों में पहुंचने पहुंच पर यह मिलेगा नहीं वहां तो चावल रोटी दाल ये सब मिलेगा नहीं वहां वो वहां जाएगा नहीं ना हाँ वहां जो है वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि नहीं होता है इसलिए यहां से कोई सामान वहां जा नहीं सकता वहां केवल अमृत पीलों को मिलेगा पीयूष मिलेगा और कुछ अब वो वहां ऐसा और कई जगह जो है जैसा स्वप्नमत भोग होता है तो अब शरीर का जो भोग संबंध जिस जिस शरीर के साथ होता है उसी में वो अच्छा लगता है उस भोग को दूसरे में के जाएंगे अच्छा नहीं लगता जो शुगर आदि खाते हैं वो दूसरा नहीं खा सकता अब भोग वो शुगर के लिए बहुत जो है टेस्टी होता है अब बाकी लोगों के लिए नहीं होता अब क्या करें वो भोग उसका वो भोग है दूसरे का भोग है क्योंकि जिसको जो अनुकूल होता है उसको वो टेस्टी करके रखा ऐसा ऐसी व्यवस्था है उसी का ही टेस्ट आपको लेकेगा जो शरीर के लिए जो अनुकूल होता है और जो पक्षी आदि खाते हैं वो आप नहीं खा सकते लेकिन पक्षी आदि के लिए वो टेस्ट लगता है वो स्वादिष्ट लगेगा उसी प्रकार उसका इसकी व्यवस्था है और आप जो खाते हैं उनको स्वादिष्ट नहीं लगेगा और खाने से हजम भी नहीं होता ऐसा हो। इसीलिए ये कैसे हो सकता है कि वास्तविक में सबका भोग वो भुक्त को हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा झमेलाए उन्हें होता तरही तिरियक नारक स्थावरादि जीवापत्ते तदगत दुख अनैश्वर्याद्यपि मुक्त से आपद्यता तब तो ये हो जाएगा क्या है तिरियक योनि में जैसा आपने कहा पशु पक्षियों का जो भोग है वो भी उसको हो जाएगा नरक में जो भोग है नरक में भी तो जीव रहता है वहां भी जो है वो भी हो जाएगा हां फिर ऐसा कैसा आल थोड़ा अलग अलग थोड़ी कर सकते फिर स्थावरों का भोग है प्रक्षा प्रक्षतादियों का भोग है वो भी उसको हो सकता तो सारे भोग भोग करके, करके वो तो परेशान हो जाएगी फिर ये ये सब का जो है सुख दुख सब उनके पास पहुंचने लगेगा इसीलिए ऐसा तो नहीं हो सकता तदगत दुख अनैश्वर्य आदि भी दुख भी पहुंचेगा जब सुखी बात थोड़ी पहुंचेगा तो वो भोग तो दुख के साथ ही होता है तो नरगादि में से दुख पहुंचेगा स्वर्ग आदि में से सुख पहुंचेगा और मनुष्य आदि में से सुख दुख दोनों पहुंचेगा तो फिर वो क्या फायदा हुआ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता इसीलिए वास्तविक वहां भोग मुक्त का नहीं होता ऐसा होने पर क्या करना पड़ेगा इसे अपरुषार्थ दस या तब तो ये मुक्ति अवस्था पुरुषार्थ ही नहीं हुआ कोई चाहेगा नहीं ऐसी अवस्था को प्राप्त करे अभी यहाँ दो चार दिन का जो दुख होता है वो ही शायद नहीं होता है सारे दुनिया का दुख आएगा तो क्या होगा और कोई उपाय भी नहीं है अब यहां तो एक एक उपाय आप ढूंढते रहते हो और कोई उपाय भी नहीं ढूंढ सकता और सब जगह से दुख इतना आने लगेगा कि वो परेशान हो जाएगी इसीलिए फिर वो अपुषार्थ हो जाएगा दुखों को पुरुषार्थ नहीं माना ये संभव नहीं इसीलिए ज्ञानी पुरुष को सारे दुख का अनुभव होता है ये कहना ठीक नहीं और सारे सुखों का अनुभव होता है ऐसा ठीक नहीं क्योंकि उनके दृष्टि में ऐसा जो सुख दुख आप कह रहे है, वो है ही नहीं सुख दुख के समय कृतवा ऐसा हो गया फिर वो कुछ है ही नहीं आ, वो अलग अलग करने का कुछ है नहीं वो स्वरूप आनंद का अनुभव करता है और वहां कितना आया क्या आया वो इससे थोड़ी होता है कुछ नहीं होता तस्मा मुक्त अमुक्त जीव गए मुक्त पुरुष कदापि अमुक्त जीवों के भोग से संबंधित नहीं होता इतना कहने के लिए ये सब विस्तार किया ऐसा हो ही नहीं सकता ये आपकी परिकल्पना बिल्कुल उचित नहीं हो अब ये थी मत इतना में भी पूरा नहीं हुआ अब और सोचता है और भी सोच सकता है अब ये सब आप सोचते ही है कि यदि और क्या है आपका ये मत है क्या मत है कि आनंदम आनंद आत्मा परिचित विषयानंद पितादिर्भुंग ये उपचार से कहा गया पित्रादि भोगो वहां प्राप्त होते हैं ये कहना उपचार से से मैंने एक स्तुति के कहा मुख्य नहीं उपचार से कहा गया कैसा क्यों क्योंकि मुक्त है निरदिशय आनंदम आत्मान मुक्त क्या है निरदिश आनंद को, को अनुभव करता।, करता है निरदिशय आनंद सबसे उत्तम आनंद सबसे बड़ा व्यापक आनंद को अनुभव करता है आत्मान अपने को अनुभव करता है निरदिशय आनंद रूप में अनुभव करता अब तद आनंद परिच्छित अब उस आनंद के अंतर्गत जो निरदिशय आनंद अनुभव कर रहा है जैसा सौ रुपया है, जिसके पास तो उसके पास बाकी निन्यानबे रुपया तक सौ रुपया है। ऐसा तो तो ही जो निरदिशय आनंद का अनुभव करते हैं तो निरदिशय आनंद दुनिया के सारे आनंद को घेर लेगा सारे आनंद से अवच्छिन्न हो जाएगा उसका मतलब क्या हुआ कि उस आनंद के अंदर सारे आनंद निहित है जैसा आनंद मीमाम स्वामी भी कहा वो निरदिशय आनंद है और वो प्रजापति के भी आनंद के सौ गुण आनंद उनका होता है तो सबसे बड़ा आनंद होता है जैसे कहते हस्ति पादे सर्वे पादा निमग्ना तो जितने सृष्टि में जीव है और सभी जीवों के पैर जो है ये हाथी के पैर में निमग्न हो जाते हैं ऐसा कहा तो बड़ा पैर है उसका तो उसी उसका अंतर्गत बाकी का सबका पैर आ जाएगा ऐसा ही ये जो निरदेश आनंद को प्राप्त किया मुक्त अब उसके अंदर बाकी सब आनंद एक मसाला के तरफ सब उसी के अंदर मिल गया उसके अंदर है तो वहां अनेक विषयानंद भी हो गया तो विषयानंदना तान अभी प्राप्त नुअन तो जब निरदेश आनंद को प्राप्त करेगा तो उसके साथ वो विषयानंद को भी प्राप्त करता जैसा आप सब्जी वगैरह खाते हैं तो उसी के अंदर जो मसाला डाला हुआ है नमक डाला हुआ है जो भी डाला हुआ वो भी तो उसके साथ खा रहे वो मुख्य चीज खाते हो उसके साथ हो जाता ऐसा ही क्यों नहीं होगा क्योंकि ये भी तो सब आनंद ही है वो क्या आनंद है वो तो ब्रह्म का स्वरूप आनंद आप कहते आपका सभी आनंद ही है विषय आनंद सारे आनंद ही है तो वो व्यापक आनंद के अंतर्गत परिच्छिन्न आनंद सारे आ जाएगा ऐसा आने के कारण वो कहा गया कि वहां जाके जब निरदिशय आनंद को प्राप्त करता है तब पित्र आदि लोगों का आनंद भी उसको प्राप्त हो जाता है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सब आ जाएगा भूंगता है सब भोग करता है इस प्रकार से उपचार से कहा गया यानी एक प्रकार से स्तुति के लिए ये कहा गया कि इस प्रकार का आनंद वो प्राप्त करता है बोलते इतनी सब कल्पना करनी क्या जरूरत न एदत सार ये आपकी कल्पना भी कोई सार नहीं है कोई ठीक नहीं है पूरा क्यों अब जो है ना यहां क्या किया उन्होंने एक जो है निरदिशय आनंद रखा और उसके अंदर बाकी आनंद को सब भर दिया परिचित कर दिया अंदर डाल दिया तो उसमें तो ठीक है ऐसे को अंदर डालने में कोई दोष नहीं लेकिन एक ब्रह्म से मुख्याथ लोभे न सर्वासाम परिच्छिन्न भोग श्रुदीना उपचरित कल्पना अयोगा एक जो ब्रह्मशब्द है उसके मुख्य अर्थ को परिच्छिन्न करके मुख्य अर्थ को लोभ करके मुख्य अर्थ को रखने के लिए ठेक समझ लो कि एक ब्रह्म शब्द है उसका मुख्य अर्थ रखेंगे ऐसा मुख्य अर्थ रखेंगे और उसके बाद उसी के लिए सर्वासाम परिचिन्न भोग ऐश्वर्य श्रुदीना जितने परिचिन्न भोग ऐश्वर्य श्रुतियां हैं उन सब श्रुतियों को उपचारितत्व कल्पना उन सब श्रुतियों को उपचरित गौण मान करके कल्पना करना यह दोष है यह शास्त्रीय दोष है एक ब्रह्म शब्द को मुख्य अर्थ में रखने के लिए और बाकी सभी भोग को सभी वाक्य के कथन को आप मुख्य मानना यह ठीक नहीं होता है यह अप्रासंगिक होता है जिस प्रसंग में जो मुख्य होता है उस प्रसंग में वो मुख्य ही होता है और दूसरे प्रसंग में वो गौण हो सकते लेकिन एक हमेशा के लिए मुख्य है और उसी में बाकी सब गौण ही है ऐसा नहीं करना चाहिए ये जो है शास्त्रीय दोष है ऐसा नहीं कर सकता क्यों फिर क्या करना चाहिए तो बोलते कार्य ब्रह्मिक गंधवी यथोपदेशम सर्वासा मुख्यार्थत्व उपय तो ऐसे में इसलिए हमने ये रास्ता बताया कि ये कार्य ब्रह्म मान लेने पर जो जो उपदेश जहां दिया है वो सारे उपदेश यथार्थ वहां रह जाएगा जिसका जैसा अर्थ है वैसा रह जाएगा कार्य ब्रह्म को मानने पर आप मुख्य ब्रह्म को मानकर के अर्थ करेंगे तो यह सब गौण होने लगेगा और सारे शास्त्र का वचन को गौण मानना यह ठीक नहीं है केवल एक ब्रह्म शब्द का अर्थ ठीक है बाकी सब ठीक नहीं है ऐसा गौण हो है ऐसा नहीं सक... कह सकते इसीलिए हमने ये व्यवस्था भी दो ब्रह्म को अलग कर दिया एक मुख्य ब्रह्म कर दिया और बाकी जो है कार्य ब्रह्म है कार्य ब्रह्म सृष्टि प्रक्रिया में आता है और उसी में यह सारे शब्द का अर्थ लग सकता है अब पूछते हैं नु निर्गुण ब्रह्म विद्या मनसा वेदान कामान स एक इत्यादी भोगवचना आप तक तो आप सगुण ब्रह्म के पक्ष लेकर के बोल रहे थे कि हमने तो निर्गुण ब्रह्म में भी देखा है निर्गुण ब्रह्म विद्या में है वहां प्रजापति विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी मनसाएदान काम प्रजापति विद्या में है अष्टमाध्याय में मनसा येदान कामान पश्चिंद्रमदेय का तो मन के द्वारा सब अनुभव करके वहां होता है वो प्रजापति विद्या के अंत में कहा गया तो अनुभव करता है सब ये तो निर्गुण विद्या निर्गुण विद्या में भी ऐसा वर्णना है यह कामनाओं को छोड़ना तो होता नहीं क्योंकि कामनाओं को बीच बीच में कहेंगे नहीं तो लोग उसमें प्रोत्साहित नहीं होंगे लोग उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे तो बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा अरे ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा जैसा आप तो यहाँ वेदांत केवल सुखा सुखा वेदांत सुनाते रहेंगे तो बीच में जो है कोई शरीर के बारे में मन के बारे में अपने जो है काम की बात कुछ नहीं कहेंगे खाली बोलते रहेंगे तो कोई सुनने को रुचि नहीं रखेंगे तो बीच बीच में कुछ कामना प्राप्त तो होने की बात भी कहनी चाहिए तो अपने शरीर से संबंधित मन से संबंधित प्राण से संबंधित जैसा खाना पीना से संबंधित कुछ ना कुछ बोलेंगे तब तो उससे कामना है तो अच्छा लगता है थोड़ा मिठास लगता है और नहीं तो बोलेंगे ये बहुत एकदम सुखा वेदांत है कुछ रस नहीं इसमें ऐसा ये तो वैसे भी ये नीरस होता है ये सारे रस को खत्म करने वाला हो जितने रस आपके पास है ना ये सुनने के बाद में वो सारा रस खत्म हो जाएगा और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वो हंसना भी छोड़ देखिए पक्का वेदांत होगा तो हंसेगा भी नहीं मुस्करायेगा भी नहीं ऐसा होगा इतना मतलब नीरस हो जाता आ, रोएगा भी नहीं मतलब हंसेगा भी नहीं रोएगा भी नहीं हंसेगा भी नहीं मतलब रोएगा ऐसा नहीं है रोएगा भी नहीं हंसेगा भी नहीं और कुछ को कोई आ, हलो हूँ बोलेगा नहीं कुछ कुछ नहीं पूछेगा वो तो खाली ऐसा देख रहे में मनुष्य जैसा दिखेगा कोई उनका रसीला व्यवहार कुछ नहीं होता तो ऐसे में लगता है ये सुखा सुखा वेदांध है ऐसा लगता है इसीलिए निर्गुण विद्या के विषय में भी उपनिषदों में वेदों में थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिलाया है मसाला मिलाया है कि वो आपको सुन करके थोड़ा अच्छा लगे पढ़े और समझे तो ठीक है समझने के बाद तो हो जाएगा तो वहां ऐसा कहा है मनुगुणा विद्या में भी ये मानसा वेदान कामन ऐसा कहा इन सब कामनाओं को मन से प्राप्त करता और सा एकधा भवती वो एक प्रकार से होता है द्विधा भवती दशधा भवती पंचधा भवती वो सतधा भवती सब प्रकार से होगा और सब प्रकार से सबका अनुभव करेगा ऐसा ऐसा वर्णन किया एक भी होता है दो भी होता है दस भी होता है अनेक भी होता है ऐसे अनेक रूप का भी वर्णन किया तो ये सब तो भोग ही है ना इसीलिए ये आपको निर्गुण विद्या में भी कुछ तो मानना ही पड़ेगा ये कहते हैं तो इत्यादि भोगवजना सन्ती कहते हैं सत्यम ये भोगवचन है वहां ऐसा नहीं कि नहीं है तेजा प्रकरण वाक्य सामर्थ्या निर्गुण विद्या संबंधों अवगत देखो वहां क्या है कि वहां निर्गुण विद्या के साथ उन वाक्यों का संबंध कैसा ज्ञात होता है कि प्रकरण से प्रकरण से ज्ञान होता है वो निर्गुण विद्या का प्रकरण चल रहा है। और वाक्य सामर्थ्या वाक्य सामर्थ्य मन लिंग प्रमाण लिंग प्रमाण से या वाक्य सामर्थ्य से वाक्य बल से समर्थ हो जाता और निर्गुण ब्रह्म विद्या संबंध अवगत इस प्रकार से या तो प्रकरण से या लिंग प्रमाण से वाक्य प्रमाण से आप करते हैं मां ये दुर्गुण विद्या का प्रकरण है और दुर्गुण विद्या के संबंध में ये सब कहा गया ऐसा आपको लगता है लेकिन वास्तव में क्या है कि भोग ऐश्वर्य लक्षणात अर्थसाम्य लिंगात भोग ऐश्वर्य फलवता दहरादि उपासन च संबंधो अवगत तो भोग ऐश्वर्य लक्षण से और अर्थसाम्य होने से अर्थसाम्य लिंगात वो शब्दों का अर्थ का जो तात्पर्य एक दिखता है ऐसा होने पर वो प्रजापति विद्या और दहरा विद्या दो है प्रजापति विद्या और दहरा विद्या में जो दहरा विद्या है भोग ऐश्वर्य फलवता दहरादिपासना संबंध उसको भोग भोग ऐश्वर्य फल देने वाला वो दहरा विद्या है क्योंकि अष्टम अध्याय है शुरू कर होते हैं दहरा विद्या सेहर वो अस्मिन नंदर आकाशा इत्यादि शुरू होता है तो दहरा विद्या से शुरू करके बाद में प्रजापति विद्या में आता है हरा विद्या जो है ना भोग ऐश्वर्य संपन्न कार्य ब्रह्म विषय का विचार है चिंतन है, उपासना तो है इसीलिए वो उसको ऐसा कहा गया वो प्रजापति विद्या उपासना नहीं है वो उसी के साथ संबंध करने से अब देहरा विद्या में ये सब फल बताया तो यहां भी थोड़ा बहुत फल बताना चाहिए यदि नहीं बताएंगे तो ठीक नहीं है ऐसा करके उसके सन्निकर्ष से संबंध करके ये कहा गया और ये फल सारे देहरा विद्या में जाएंगे प्रजापति विद्या में नहीं ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तदुभय विधा प्रमाण अनुग्रह आया शरीर इंद्रिय भोग शून्य निर्गुण ज्ञाने स्तुतित्व ए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी यह बहुत कठिन है कि आप जो है वहां निर्गुण में भी कहा गया तो क्या करेंगे तो क्या वो निर्गुण का कोई गुण है ही नहीं अब गुण नहीं है तो फिर उसको कैसे वहां जोड़ेंगे जोड़ नहीं सकता तो क्या करना है यह विधा है ऐसा करना है कि जो विद्या पहले आई है उसका थोड़ा बहुत फल रह गया रह गया तो उसको बाद में बता दें ऐसा कर दे। और रहा है ये प्रजापति विद्या के बाद में जो ब्रह्मचारी का उपदेश है अंतिम में उसको कहता है कि अभी जो है गुरु, गुरु को गुरु को प्रदक्षिणा आदि दे करके और घर में चले जाओ और घर में जा करके वहां शादी विवाह करके सब कर्मों को करते हुए जीव ऐसा उपदेश देता है आगे तो क्या करेंगे दृगुण विद्या करने के बाद में फिर उसको घर जाने के लिए बोलता है तो ऐसा तो नहीं होता है वो प्रकरण को स्थान देकर के थोड़ा जोड़ना पड़ेगा और वो प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होता है तो प्रक्रिया के संबंध में देख करके समझना पड़ता है कई वहां ऐसा कहा इतने मात्र से उसको पकड़ करके अर्थ नहीं कर सकते वो आगे पीछे का सब विचार करना पड़ेगा इसीलिए हम क्या कहते हैं हमारा तो यही फॉर्मूला है कि निर्गुण विद्या में होने से भी वो उभयद साधारण्य और उभय प्रमाण को रखने के क्या है हमें निर्गुण विद्या का भी प्रमाण रखना है सगुण विद्या का भी प्रमाण रखना है इसलिए सगुण विद्या की तरफ जो जाएगा उसको सगुण विद्या की तरफ भेज देते हैं और निर्गुण विद्या की तरफ जो रहेगा और उसके साथ आ जाएगा इसलिए शरीर इंद्रिय भोग शून्य निर्गुण में ये भोग आदि का अन्वय नहीं होने से फिर क्या कहना चाहिए स्तुति के लिए कहा स्तुति मैंने जैसा हमने कहा यह रोचकता करने की सुनने वाले को थोड़ा रोचक लगे थोड़ा रसीला रहे ऐसे के लिए बीच में ऐसे ऐसे स्तुति करते हैं कम से कम स्तुति वाक्य देकर के आप पढ़ना शुरू कर दे बाद में अर्थ ज्ञान हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि अर्थ ज्ञान से ये ऐसा ही अर्थ होता वो बाद में होगा लेकिन वो से ही लोग आकर्षित होता जाते है इसलिए की जाती है बहुत सारे स्तुतियां करते हैं और स्तुति की कोई सीमा नहीं है आप किसी को कैसे स्तुति कर सकते ऐसा नहीं अब स्तुति में क्या है थोड़ा उसमें उनको नीचे दिखा करके नहीं कहना चाहिए बस आप कुछ भी उसमें जोड़ दो आप जो है चंद्रमा के जैसे हैं आप तो अमृत स्वरूप है आपके जो है आंखें जो है कमल जैसे हैं फिर ये ये क्या क्या बोलो सब बोल दो फिर वो हो जाएगा वो प्रसन्न हो जाएगा ऐसा दो चार शब्द सुनते ही वो प्रसन्न हो जाता है प्रसन्न होने पर क्या है बहुत सारे फायदा होता है प्रसन्न होने पर सबसे पहले क्या होता है आपका दिमाग ठंडा होता है यह है सबसे बड़ा प्रयोजन दिमाग ठंडा हो जाएगा दिमाग ठंडा हो जाएगा जो कार्य आप कराना चाहते हैं उसी से उस व्यक्ति से वो फटाफट हो जाएगा उनकी दिमाग गर्म होगा तब तो होगा नहीं इसलिए कितना भी गर्म तो आदमी हो उसको जाके स्तुति करके पहले ठंडा कर देना चाहिए ठंडा करने के लिए ये ऐसा है बाकी बाकी चेष्टा से भी कोई ठंडा हो जाता है लेकिन ये स्तुति से जो ठंडा होता है कुछ समय के लिए रहेगा उसी समय में अपना काम करा देना चाहिए काम हो जाता है वो फिर ना नहीं कर सकेगा ऐसा हो जाता है कार्य कर इसके लिए हे सब करते हैं तो सुधी करते हैं तो हो जाता है प्रसन्न हो जाएगा प्रसन्न होएगा भगवान भगवान आशीर्वाद देगा वो बस आशीर्वाद के लिए तो आप ना कर रहे भगवान से इसलिए प्रिय वाह्य प्रधान ना सर्वे तुष्ट चंद चंदा प्रिय वाहक्य कहने से सब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्न हो जाने पर आपका कार्य निकलता है तो फिर उसमें चले गया हो गया कोई बात नहीं ऐसा एक बार जो है ना एक कवि राजा के पास गया सुबह सुबह पहुंचा थोड़ा दरिद्र था कवि था उन्होंने सोचा कि राजा को ये सब सुनाएंगे अच्छा है राजा प्रसन्न होकर के कुछ दे देगा ऐसा होता जा। है और जाकर के लंबा चौड़ा कविता सुनाया आप तो भगवान पुरुषोत्तमेशोदया मंडिता कांध देखा भी गोपाल गो जनस्य नेता इत्यादि करके कविता बहुत सुनाया तो सुनाया तो भगवान श्रीकृष्ण के साथ तुलना करके राजा को बहुत सब कुछ कहा तो राजा पूरा सुना बहुत आनंदित हो गया प्रसन्न हो गया प्रसन्न होने के बाद में उसको वो कवि को कहता है ऐसा करना आपके लिए मैं बहुत बड़ा जो है तोहफा देने वाला हूं और आपको इतना स्वर्ण मुद्राएं दूंगा ये दूंगा ये सब कुछ दूंगा लेकिन कल सुबह आ जाना ऐसा करके भेज दिया हूं आ, तो आज जो है हमारा तिजोरी खोल नहीं सकते कल आ जाइए तो कल दे देंगे वो तो कल सुबह सुबह वापस पहुंच गया वो वापस पहुंच करके वहां खड़ा रहा तो राजा ने पूछा क्यों आया नहीं कल आपने बोला था स्वर्ण मुद्रा देंगे ये वो सब बोला बोला तो मैंने बोला तो मतलब ये तो मैंने बोला ही था और क्या बोला तू हूं मतलब बोला इसलिए मैंने प्राप्त करने के लिए तब वो कहता है तो तुमने भी जो वाणी से मुझे सुधि की तो मैं प्रसन्न हो गया और मैंने भी वाणी से तुम्हारी स्तुति की और तुम भी प्रसन्न हो गया अब हो गया वहां लेन देन तो हो गया ना आपने हमको ये दिया और हमने आपको दे दिया तुमने कविता से मेरी स्तुति की और मैंने जो है तुमको ये वादा करके स्तु की हो गया ना अब उसके साथ कोई संबंध नहीं वापस जाओ बोल दे वापस कर होता हाँ, तो इसलिए वो बात, बात तो वही है ना प्रसन्नता दोनों हो गई वो भी प्रसन्न होकर चला गया था अब वो कितने देर के लिए जितना देर के लिए उनको स्तुति किया उतने देर के लिए वो प्रसन्न हो गया तो लेन देन पूरा हो गया ऐसा करके वो वापस कर दिया तो इसी प्रकार यह स्तुति है कुछ समय काम करता है ज्यादा समय नहीं तो उसी के अंतर्गत आप काम कर देना चाहिए तो इसीलिए यहां निर्गुण विद्या के स्तुति के संबंध में यह कहा है ये कहा विशिष्ट फलत्वेन संबंधि है तो विशिष्ट संबंध करके जो देहरादी उपासना है वहां उस प्रसंग में आया हुआ जो भी वासना इत्यादि है उसी से संबंध करके फल संबंध तो उसी से होगा और निर्गुण विद्या में स्तुति संबंध से होगा ये, ये इस प्रकार से इसमें व्यवस्था करनी चाहिए एक जगह नहीं कई जगह ऐसा आता है निर्गुण विद्या के बीच में भी ऐसे फल का आएगा तो फल का धन को आपको सगुण विद्या के साथ जोड़ के जहां फल प्राप्त होगा वास्तविक वहां जोड़ना चाहिए क्योंकि जो दोनों का प्रामाणिकता रखने के लिए दर्गुण विद्या में जोड़ नहीं सकते इसलिए बदल करके जोड़ना चाहिए सर्वश्रुति व्या, व्याकोप पर परिहार आया कार्य में वंधव्युक्त उन्होंने पूरा एक प्रबंध ही बना दिया ये इस विषय को लेकर तो अंत में कहते हैं कि सर्वश्रुति व्याकोप पर परिहार आय इस प्रकार सारे श्रुतियों का वैरुद्ध विरोध भाव को हटाने के लिए निवारण करने के लिए उसका परिहार करने के लिए यहां तो ब्रह्म में कार्य ब्रह्म को ही मान सकते हैं कारण ब्रह्म पर ब्रह्म को नहीं मान सकते इतने सारे आपको श्रुति दे दिया विरोध दे दिया उसका प्रश्न दे दिया उत्तर दे दिया आप कुछ उसमें रहा नहीं इस विषय में एक अलग प्रकार से सारे प्रस्तुत कर दिया क्योंकि ये विषय ऐसा है बहुत विवादित विषय है बहुत सारे वादी जो है वहां पर ब्रह्म ब्रह्मलोक में परब्रह्म प्राप्ति मानते हैं वहां जाकर के फिर मुक्त मुक्त हो जाता है वापस नहीं आते हैं ऐसा मानते हैं इसलिए यहां ये स्पष्टीकरण किया अब सूत्र देखिए रस्य बादरी रत्युपभत्ते इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है ये बाद में देंगे यहां ऐसे क्रम बदल करके देंगे वो पहले सिद्धांत बताएंगे बाद में उसका पूर्व पक्ष बताएंगे जयमिनी का पक्ष बाद में आएगा तो बादरी बादचार्य बादरी आचार्य ये मानते हैं बादरी बादचार्य हमारा सिद्धांत पक्ष ही है तो बादचार्य मानते हैं कि ब्रह्मलोग में कार्य ब्रह्म ही प्राप्त होता है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति क्यों अस्य गदी उत्पावत उसी कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गदी संभव है कार्य कारण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गदी नहीं होगा यह पहले ही कहा गदी संबंध नहीं है वहां न तस् प्राणाउत्क्रामी है वहां इसलिए यह गदी संबंध और यह भोग संबंध सारे वचन से यह निश्चय होता है यह कार्य ब्रह्म की प्राप्ति है कारण ब्रह्म की नहीं भाष्य में देखिए स एना ब्रह्म गमयती विचिकित्स है ये जो वाक्य है स एना ब्रह्म गमयती इस वाक्य का यहां विचार किया जाता है किम कार्यम अपरम ब्रह्म गमयती आहोसित परमेव अविकृतम मुख्यम ब्रह्म ये कार्य अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा परब्रह्म को ही अविकृत परब्रह्म को प्राप्त करता है कार्य करने पूर्व तो विकार हो गया विकार मन सोपाधिक हो गया सोपाधिक पर ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा निरूपाधिक ब्रह्म को प्राप्त करता है दोनों में ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होते हैं परमेश्वर शब्द का भी प्रयोग होते हैं कभी कभी परमात्मा शब्द का भी प्रयोग होते हैं दोनों में होता है इसलिए यहां संशय होता है और यहां अपर ब्रह्म शब्द प्रयोग किया अब यह ध्यान रखना कि अपर ब्रह्म क्या होता है यह भाष्यकार आगे स्पष्ट रूप से कहेंगे आप ब्रह्म क्या है अपर क्या है यह अपर क्या होता है पर ब्रह्म हां हिरण्य को अपर कहा क्योंकि कठ भाषी में भी आया परमचेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम ऐसा भाषा में लिखा परब्रह्म हो तो उसको ज्ञान से प्राप्त करना ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता और अपर को ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता ज्ञान मात्र से होगा नहीं उसके द्वारा कुछ साधन भी करना पड़ेगा उपासना करना पड़ेगा सब तब जा करके वो अपर ब्रह्म को प्राप्त होगा वो प्राप्तव्य होता है और जो परब्रह्म ब्रह्म ज्ञातव्य होता है ये भाष्य में स्वयं कहा और यहां आगे दोनों का अर्थ बताएंगे परिभाषा बताएंगे कि अपर ब्रह्म क्या है वो अपर क्यों है और पर क्या है यह अर्थ रखना है क्योंकि ईश्वर को, को अपर ब्रह्म नहीं मानना ईश्वर को अपर ब्रह्म नहीं मानते हिरण्य को अपर ब्रह्म मानते ये दोनों में अंदर है ईश्वर तो प्रक्रिया के कारण सौभाधिक ब्रह्म माना है वो ईश्वर के अलग से प्राप्ति नहीं की प्राप्ति जो है हिरण्य गर्भ तक है और ब्रह्मलोक में हिरण्य गर्भ रहता है वहां ईश्वर नहीं रहता ईश्वर का कोई लोग नहीं है ब्रह्मलोक आदि कोई लोक ईश्वर को नहीं है कई लोग जो है अभर ब्रह्म ईश्वर को मानते ईश्वर को नहीं मानना है ईश्वर नहीं होता है हिरण्य होता है प्रक्रिया में यह ध्यान रखना बहुत बड़े विद्वान लोग भी इसमें गलत करते हैं ये दोनों में जो एक तो पर ब्रह्म शुद्ध को मान लिया अक्षरम ब्रह्म को पर ब्रह्म माना और बाकी सबको अपर ब्रह्म मानते ऐसा नहीं है। ये पर ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है और अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भादी है क्योंकि अपर ब्रह्म प्राप्तव्य होता है ईश्वर प्राप्तव्य नहीं होता है ईश्वर जादव्य में आता है क्योंकि ईश्वर के साथ आध्यात्म पर होता केवल वहां माया उपाधि का भेद होता है यहां अविद्या उपाधि नष्ट होते ही वहां माया उपाधि नष्ट हो जाती है इसलिए वो प्राप्तव्य नहीं होता है ईश्वर वेदांत की प्रक्रिया इसको नोट करके रखना क्योंकि तो बहुत जगह ये कंफ्यूजन आएगा आपको तो वो सोचेंगे अवर ब्राह्मण ईश्वर भी आ गए ईश्वर को नहीं गिनते अवर ब्रह्म हिरण्य गर्भ से नीचे जो भी है अवर ब्रह्म का स्वरूप है तो मुख्य रूप से हिरण्य गर्भ होता है अब इसको विराट को भी कभी अवर ब्रह्म कहते हैं क्योंकि विराट और हिरण्य गर्भ में स्थूल सूक्ष्म भेदी है इस प्रकार तो इसीलिए यहां उतहा संशय क्यों संशय हुआ कहते हैं संशय होने के लिए बहुत सारे कारण है हमारे तो ब्रह्म शब्द प्रयोग गदी गदिश्रुदेशा एक तो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया और दूसरा गदी भी बता दिया ब्रह्म शब्द प्रयोग होने पर यह परब्रह्म ही है ऐसा संशय होता है और गदिश्रुति बताने पर यह अपर ब्रह्म है ऐसा संशय होता इसलिए ऐसा संशय हुआ तो क्या प्राप्त हुआ तो कहते तत्र कार्य में वा सगुणम अपरम ब्रह्म ये नान गमयदी अमानव पुरुषरी आचार्यो मन्य थे बादरी आचार्य आचार्य के आदर देने के लिए उनका नाम लिया क्योंकि सूत्रकार के पहले भी अनेक वेदांत के आचार्य रहे ऋषि परंपरा से आ रहे और उस समय भी प्रसिद्ध आचार्य रहे जिन्होंने वेदांत के ऊपर भाष्य टीका टिप्पणी सब किए तो उनके पक्ष को लेकर के बीच बीच में बोलते हैं कि उनको आदर देने के लिए उन्होंने सही बोला तो कार्य मेंवा बादरी आचार्य क्या मानते हैं कि कार्य ब्रह्म ही सगुणम गुण सहित यह भी वेद के सारा विशेषण देखिए कैसा दे रहा है तो कार्य ब्रह्म है और सगुण है और अपर ब्रह्म है उसी को ही यह नान गमये ये जो जाते हैं ब्रह्मलोक ये नान मानिए जो ब्रह्मलोक जाने वाले यात्री इनको तो यही पहुंचाते इसी ब्रह्म को पहुंचाते कौन अमानव पुरुषा अमानव पुरुष इनको पहुंचाते बादल आचार्य मान्य थे कुतः कारण क्या है गेत, अस्य गति उपब्धे सूत्र में कहा इसके ही गति हो सकती है अस्य ही कार्य ब्रह्मणों गंतव्यम उपब्य दे प्रदेश देखिए ये जो कार्य ब्रह्म है ये कार्य ब्रह्म में ही गंतव्यत्व तो, प्राप्त तो हो सकता क्यों उसमें प्रदेशत्व की कल्पना की गई उपाधि के कारण प्रदेशत्व की कल्पना है ईश्वर में प्रदेशत्व की कल्पना नहीं है निराकार है ईश्वर ईश्वर में वो कल्पना नहीं क्योंकि हिरण्य गर्भ में प्रदेशत्व की कल्पना है प्रदेशत्व की कल्पना मानी ये उपाधि के कारण उनको सूक्ष्म स्थूल भूत आदि सब उसमें आया है और वो देश विशेष कल्पना देश ऐसे कल्पना का देश मान ऐसे स्थान विशेष है हमारे देश बोले तो ये भूमि जैसा नहीं वो एक स्थान की कल्पना हो गई है ब्रह्मलोक स्थान की कल्पना हो ना तो परस्पिन ब्रह्मणी गंधत्व गंतव्यत्व गधिर्वाकल्प पर ब्रह्म में तो ना गंतव्यत्व बनेगा ना गंधत्व बनेगा ना गि हो ये त्रिपुटी नहीं होती है गंदा, गंतव्य गधिमान ये जो त्रिपुटी है ये त्रिपुटी परम ब्रह्म में नहीं हो सकता क्यों वो स्वरूप ही होता है स्वरूप में तो गंधव्य आदि भाव होगा ही आप अपने स्वरूप को कदा भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और प्राप्त नहीं कर सकते कारण क्या है क्योंकि आप अपने स्वरूप से कभी अलग रह ही नहीं सकता जो अलग रहेगा वही प्राप्त करेगा जो बाहर गया वही तो घर में वापस आएगा जो घर में ही है तो घर में आएगा कैसे है ना इसीलिए ऐसा होगा तो वहां गंधव आदि भेद नहीं वहां गदि करना क्या था? वो तो वही बैठा हुआ इसलिए वहां गदी नहीं होती है तो ये गदी का वर्णन से मालूम होता है कि अपरभ ब्रह्म कोई लोग लोकान्तर में देशांतर में स्थानांतर में निवास करता है मतलब उसके व्यापकता वहां है उसका अनुभव करते ऐसा नहीं कि वही है वो सर्वत्र व्यापक है लेकिन ब्रह्म लोग एक स्थान विशेष है ऐसा मानते हैं तो मान करके बोल रहे हैं लेकिन ब्रह्म लोग स्थान विशेष नहीं है सर ब्रह्म तो वैसे व्यापक ही है सर्वगतत्व प्रत्यगात्मत्व तिणा क्यों ऐसा परब्रम्ह में क्यों नहीं होता क्योंकि परब्रम्ह एक तो सर्वगत है उसकी कोई गति होती नहीं और प्रत्येक आत्मा है सभी के अंदर आत्मा है और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके अंदर ही है तो आप कैसे प्राप्त करोगे कोई बाहर जाके प्राप्त कर सकते हैं ना अपने अंदर जाके प्राप्त करना नहीं होता इसलिए परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं बहुत कठिनाई यही होती है कि हम जो है बाहर की तरफ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं वो होता इधर अंदर की तरफ होता अब तो उधर जा रहे हैं वो तो इधर है ऐसे में इसीलिए वो प्राप्त नहीं होता है तो फिर प्रत्येक आत्मानम आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिश्र ये बाहर दौड़ दौड़ करके देखा वो पता चला कि यहां बाहर नहीं है वो तो बहुत समय के बाद में जन्म जन्मांतर के बाद में मालूम होता है कि अरे हम अभी तक बाहर जा रहे थे ये बाहर नहीं है वास्तव ये अंदर ही हमारे पास बैठा ऐसा मालूम होगा तो प्रत्येक आत्मानम्षत तब वो प्रत्येक आत्मा को देखता है आवृत्त चक्षु अमृतत्व तो अब तब चक्षु को इस तरफ कर देगा अंदर की तरफ मोड़ेगा तब तो आंध आंख बंद करके ऊपर की तरफ जो है त्राट करके झिंदन करने लगे आ रहे ये तो हमारे अंदर ही इधर ही बैठा है ये देखने वाला है इधर ही है स्वयं को स्वयं जानने की प्रयास करें है ना हाँ तो वो उस समय करेगा तो तब वो होता है तब तक नहीं होगा क्यों वो सर्वागत होने पर भी बाहर जाने से नहीं मिलता सर्वागत होने से बाहर भी मिलना चाहिए ना ऐसा नहीं मिलता यह इसमें प्रॉब्लम है।, है तो सर्वागत बाहर भी है लेकिन बाहर जाने से नहीं मिलता वो अंदर आने से ही मिलता है क्योंकि वो मिलने के स्वभाव जो जैसा मिलना चाहिए वैसा बाहर नहीं मिलेगा बाहर दूसरा रूप में मिलेगा तो फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए अंदर आकर के उसको प्राप्त करना पड़ेगा इसीलिए एक प्रत्येगात्मत्वा गंतणाम कहा ये इसी को छोड़ नहीं सकता ये कहा इसके लिए एक और प्रमाण दे रहे हैं, और एक हेतु है विशेषित्व ये जो ब्रह्मलोक के संबंध में कहा वहां विशेषित किया गया एक विशेष स्थान का वर्णन जैसा वहां किया और सामान्य रूप से नहीं कहा इसीलिए वो अपर ब्रह्म का स्थान हो सकता जैसे ब्रह्म लोगामयती ते तेषु ब्रह्म लोकेशु परापरावधो वसंती चमुत्यंतरे विशेषित्व कार्य ब्रह्म विषय वम्य थे तो ये जो ब्रह्म लोकेशु ऐसा बहुवजन में कहा एक वजन नहीं ब्रह्म लोकेशु बहुवजन में कहा और परा वसंती बहुत साल तक मतलब वो गिनती नहीं कर सकते आप इतने साल वहां रह जाते ये विशेषित हो गया रहने की बात कह रहे हैं और ब्रह्म लोकेशु ऐसा बहुवजन का प्रयोग कर रहे हैं यह बहुक्ति जो है ना यह विशेषण हो गया यह पर एक नहीं है और एक स्थान नहीं है यह अनेक होगा वहां भोग अलग अलग है इसलिए वहां बहुवचन का प्रयोग किया इसलिए श्रुतियंतर में विशेषित होने पर कार्य ब्रह्म विषय यदि ऐसा होता है क्या विशेषित कहते हैं नहीं बहुवचन है ना विशेषणम परस्मिन ब्रह्मल पद पर में कहीं भी बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है बहुवचन का प्रयोग हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुवचन का प्रयोग बहुत बहुवचन होता है जो दो से अधिक हो उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है अब ये दो से अधिक है ही नहीं तो वहां बहुवचन कैसा प्रयोग तो होगा इसीलिए ये बहुवचन का प्रयोग एक विशेष होगा वो ब्रह्म के लिए दिखाता है क्योंकि ब्रह्म का वहां भोग के भेद से अनेक भेद है ये आगे बताए इसका उत्तर बताएगा कार्य हेतु अवस्था भेद उपपत्ते है बहुवचनम ये कह रहे कि कार्य ब्रह्म में तो अवस्था भेद कल्पना कर सकते हैं अवस्था भेद की कल्पना करके बहुवचन का प्रयोग हो सकता है कि एक में भी कभी कभी अवस्था भेद से अनेक हो जाता है बहु अनेक बहुत अनेकत्व की कल्पना करते हैं एक मनुष्य भी अनेक रूप में होता है क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ ऐसा होगा तो बहुरूबिया जब होता है तो अनेक रूप में होता है तो अनेक नाम लेते अनेक बहुवचन होता ऐसा वहां कार्यक्रम में हो सकता किंतु कारण भ्रम में लोकश्रुतिर भी विकारगोचरायामेव सन्निवेश विशिष्टायाम भोग भूमौ भो अंजसी ये लोकश्रुति है ना लोकश्रुति मन ब्रह्म लोकेशु ब्रह्म लोकान ब्रह्म ऐसे प्रयोग किया तो ये जो लोकश्रुति है लोक शब्द का जो प्रयोग है श्रुति वाक्य है ये विकार विषयक जो सन्निवेश विशिष्ट विकार विषयक है और एक सन्निवेश सन्नि विशिष्ट है यानी सन्निवेश विशिष्ट मन स्थान विशिष्ट एक जैसा अभी आ, जैसा हमारे कोष्ठ प्रकोष्ठ आदि होते हैं ये सन्निवेश विशेष होता है बाहर अलग होता है अंदर अलग होते हैं। तो इसलिए एक संवेश विशेष है वहां एक अलग स्थान की कल्पना की है एक महल की कल्पना की है वहां बहुत कुछ कल्पना की है इसीलिए लोग शब्द प्रयोग करने पर यह विषय विकार का विषय बनकर के एक भोग भूमि है ये निश्चय होता है ऐसा मानना ठीक है तो भोग भूमि अंजसी अंजस अंजस माने अच्छा ठीक होता है तो अंजसा भवती, ऐसा बोलने पर अच्छा होता है ये व्यवहार भाषा में प्रयोग करते इसी से समंजस बना है समंजस बने अच्छा है बहुत अच्छा है तो अंजसा ये अव्यय पद होता है यहां अंजसी यानी बिल्कुल ठीक ही है ऐसा है संस्कृत में एक अच्छा शब्द भी है जैसा हिंदी में अच्छा बोलते हैं ना अच्छा ठीक है अच्छा ऐसा वो ऐसा ही एक अच्छा शब्द भी है संस्कृत वो अच्छा शब्द को जोड़ करके ही स्वच्छ बनाया जाता वो अच्छा माने शुद्ध ठीक है एकदम स्पष्ट है उसी को अच्छा बोलते ये भी अभी होता है अच्छा और स्वच्छ बोलते हैं तो शुद्ध होता तो उसी से अच्छा बना है मतलब स्पष्ट है ठीक है ऐसा बोलने के लिए हिंदी में अच्छा शब्द प्रयोग तो यह भी ऐसा ही अंजस सामंजस असमंजस बोलते असमंजस मैंने ठीक नहीं है आ, ये बराबर नहीं है ऊपर नीचे है तो उसको असमंजस बोले गौणी तो अत्र ब्रह्म लोकहा ऐसाट इत्यादि अब जो यहां जो ब्रह्म्राट लोकहा इत्यादि में जो लोक शब्द का प्रयोग क्या उसका क्या होगा क्योंकि ये तो परब्रह्म ब्रह्म विषयक विद्या है चतुर्थ ब्राह्मण का चतुर्थाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण शारीरिक ब्राह्मण का वहां तो प्रयोग किया है लोह शब्द आप कहते हैं लोह शब्द तो भोगभूमि में होता है अब क्या है कुछ भी कहेंगे तो उसका विरुद्ध में जहां है वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा हाँ तो आपने कहा लोग शब्द प्रयोग किया इसलिए वो विकार में होना चाहिए किंतु हम ब्रह्म विद्या में जो निर्गुण विद्या है वहां भी एक जगह लोग शब्द सुना है ब्रह्मी व लोग एश सम्राट ऐसा कहा व्याज बल के कहते हैं वहां तो इत्यादि में क्या करना चाहिए बोलते इत्यादि में गुण प्रयोग है उस तुधी के लिए बोल दिया ब्रह्मी व लोगा बोल दिया है वो लोग आपको या लोग सुनकर के आप परिचित हो गए हैं तो इसीलिए वहां भी एक लोक शब्द प्रयोग किया क्योंकि जिंदगी भर लोग प्राप्त करने के लिए वो अनुभव क्या साधन करते रहते हैं तो इसीलिए वो भी लो का ऐसा कहा वास्तव में वो लोग नहीं है वो ब्रह्मा कोई लोग नहीं होता अधिकारणा अधिष्ट कर्तव्य निर्देशों भी परस्मिन ब्रह्मणी आंत सहस्या अनांत साहस ये जो अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देश इसका मतलब क्या है अधिकरण अधिकर्तव्य मैंने अधिकारण बोले तो क्या है अधिकारण मने एक स्थान और वो स्थान हो गया ब्रह्मलोक और उसमें अधिकर्तव्य वो क्या होगा हां वो जो उसमें जाके बैठेगा उसका नाम है अधिकर्तव्य अधिकारण है अधिकर्तव्य आध तो अधिकरण है जैसा टेबल आदि अधिकरण हो गया तो उसमें पुस्तक आदि हो जाएंगे अधिकर्तव्य तो दोनों का संबंध करने के लिए अधिकरण अधिकर्तव्य भाव है कहां है वो ब्रह्म में ये तो परस्मिन ब्रह्मणी परमात्मा में अधिकरण अधिकर्तव्य भाव न अंतसा अनांजसा हाथ अनांज मन ठीक नहीं होगा अंतसा मन ठीक है अनांत मन ये ठीक नहीं बैठेगा तस्मात कार्य विषय नयनम इसीलिए कार्य विषय की यह ले जाना नए ले जाना यहां से जो ले जाने की बात हो रही है ना ये कार्य ब्रह्म में ले जाता है दूसरे में नहीं ले जाता ये निश्चय होता है ये दूसरा हेतु किया दू अब तीसरा हेतु एक प्रश्न के उत्तर के रूप में देते हैं न न कार्य विषय भी ब्रह्म शब्द हो आप तो बड़ा प्रश्न कर रहे हैं आपने ब्रह्म सूत्र में आरंभ से लेकर के ये ब्रह्म तो परमात्मा ही है पर ब्रह्म ही है और पर ब्रह्म में सब कुछ स्थित है उत्पत्ति स्थिति सब दूसर बताते आए हाँ, अब ऐसे में ये कार्य विषय ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं, यहां है यहां आकर के एकदम आप फिर कार्य विषय ब्रह्म बताते हैं ऐसे कैसे होगा तो कार्य विषय भी ब्रह्म शब्दों न उपद्य कार्य विषय होगा तो उसमें ब्रह्म शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि समन्वय ही समस्त जगदों जगदादिक का, जन्मादि कारण ब्रह्म ही नहीं स्थापित तो जन्माद्य सूत्र से, से लेकर के समन्वय करते करते करते आप यहां तक पहुंच गया है ना समन्वय ही चल रहा है कि सारे वेदांत का समन्वय ब्रह्म में है ऐसा आप बताना चाहते हैं और वो ब्रह्म जग, जन्म जगत आदि का कारण है अब ये हिरण्यगर्भ का भी वो कारण है उसमें ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं अब यहां आकर के आप हृण्य में कार्य में प्रयोग कर रहे ये भी तो ठीक नहीं है ना बोलते हैं वो बात तो सही है आपके कि इसमें ब्रह्म शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए किरण ने गर्भ उसका अलग नाम दे दिया या प्रजापति दे दिया और कुछ कुछ हो गया तो ठीक है ऐसा तो ठीक था लेकिन अब श्रुति ने किया है तो क्या करें ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया ब्रह्म लोग ऐसा बोल दिया अब वो बोल दिया तो फिर हमें उस शब्द का अर्थ लेकर के चलना पड़ेगा तो कुछ कारण होगा ऐसा बताने का कुछ कारण होगा तो वो कारण बता रहे क्यों ऐसा जो ब्रह्म नहीं होता हुआ भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया और ब्रह्म में पर ब्रह्म नहीं है तो भी वहां ब्रह्म कह दिया तो वो नाम का मिसयूज करना ठीक नहीं है ऐसा होता ना जो जिसका नाम जो बोलते हैं नाम का वो मिस करते हैं लोग ऐसा करना ठीक नहीं है अब ब्रह्म तो इतने बड़े हैं और छोटे में ब्रह्म शब्द लगा दिया ऐसा ठीक नहीं है वो तब कहते ऐसा हुआ कि उसका कुछ कारण है सामिप्या ये क्या है ना ये जो अपर ब्रह्म है ये ब्रह्म के समीप में है अर्थात इसके लक्षण और कार्य इत्यादि जैसा ब्रह्म का है वैसा ही है ब्रह्म के बहुत निकट है क्योंकि उपासना करके ओंगारादी उपासना करके आप किरण गर्भ लोग पहुंचेंगे वहां से यदि मुक्ति की अब रखते हैं मुक् है तो वहां से क्रम मुक्ति प्राप्त हो सकती है एकदम निकट पहुंच रहे ना खाली एक स्टेप है वहां से तो ये पग आगे रख दिया तो पहुंच गया तो ये पग पीछे है बस तो अत्यंत निकट पहुंच गया मतलब पहुंच ही गया समझ लो ऐसा ऐसा बोलना होगा जैसे अब गंगोत्री पहुंचा नहीं दो चार किलोमीटर पीछे है लेकिन बोल सकते हैं अरे पहुंच गया बस गंगोत्री है हो गया ऐसा बोला जाता है इसी प्रकार है उसका निकट निकट द्वार तक पहुंच गया तो इसलिए बोलते यही तो यही तो ब्रह्म ऐसा करके सामने दिखा करके उस सामीप्य के कारण ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है तो लोग जो है ब्रह्म के सामीप्य में है क्योंकि इतना साधन करके वहां जाते हैं तो वहां से आगे जाने का चांस बनता है ये जैसा एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं ना लोग तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए तो बहुत लोग नहीं जा सकते और बहुत दो चार ही जा सकते हैं लेकिन बेस क्या तक सब लोग जा सकते बेस क्या होता है एवरेस्ट चढ़ने के पैर तो ऐसा यह बेस क्या है वहां तो ये सब जाएंगे आशीर्वेद करने वाले भी जाएंगे उपासना करने वाले जाएंगे सब जाकर फिर वहां से कोई सेलेक्टेड ही ऊपर जा सकता है बहुत सारे लोग जो एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं वो ऊपर तक नहीं जाता है वो बेस क्या में जाके फोटो खींच करके वापस आ जाते हैं वो आगे जाने का ताकत नहीं रहता वापस आते थे आ, और लेकिन बोलते हैं हम एवरेस्ट गया बोलते ऐसा है कि हम एवरेस्ट चढ़ने गया बोलेंगे लेकिन एवरेस्ट चढ़ा नहीं है वो बेस क्या फिर ज्यादा पूछने पर वो बताएंगे नहीं नहीं हम बेस क्या से वापस आ गया ऐसा बोलेगे ऐसा ही इनका है बेस क्या जाते हैं वो बेस क्या बोले के कारण वो ब्रह्म लोग ऐसा कह दिया तू शब्द आशंका व्यावृत्त तू शब्द के द्वारा ये आशंका की व्यावृत्ति कर रहे हैं आशंका क्या है कि ये ब्रह्म शब्द का प्रयोग कार्य ब्रह्म में क्यों प्रयोग किया ये आशंका तो पर ब्रह्मया अपरसया ब्रह्मण तस्बिन शब्द प्रयोगों न विरुद्ध कहते ये कोई दोष नहीं इतना बड़ा दोष नहीं इसे परब्रह्म तो नाराज नहीं होंगे क्यों क्योंकि परब्रह्म के सामिप्य में आ गया परब्रह्म में पर सामिप्य में है इसीलिए आपरब्रह्म को भी ब्रह्म कह दिया और ब्रह्म शब्द प्रयोग करके प्रचार कर दिया तो वो क्या हो गया ये तो आपरब्रह्म को अच्छा प्रचार मिल गया क्यों ब्रह्म शब्द जुड़ गया ना उससे तो ब्रह्म लोग कहने पर सब लोग उसको प्राप्त करना चाहता है यदि बाकी कोई और नाम देता तो इतना प्रचार नहीं होता इसका इसीलिए श्रुति ने सोचा चलो ब्रह्म के पास में है तो ब्रह्म लोगों को भी ब्रह्म कह दिया ऐसा सुनने वाला लक को लगेगा यो वहां जाके ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो सब लोग आकर्षित हो जाएंगे इसीलिए ऐसा किया है तो उसमें वास्तविक में ब्रह्म ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्मलोक वहां निकट में है हम हाँ कहते हैं कि परमेव ही विशुद्ध उपाधि संबंधम क्वचित कैश्चित विकार धर्म मनोमयवादि भी उपासनाय उपदिश्यम अपरमिदी स्थिति अपर ब्रह्म की व्याख्या है ये देखिए अपर ब्रह्म क्या होता है ये बता रहा हूं अपर ब्रह्म को ऐसे परिभाषित करना चाहिए परमेव ही ब्रह्मा ये परब्रह्म ही है जैसा जीव आदि सब परब्रह्म ही है परब्रह्म ही विशुद्ध उपाधि संबद्ध उसके पास एक विशुद्ध उपाधि मिल गया माया उपाधि माया जो है ना योग माया है विष्णोर्माया भगवती यया संभोित जगत जो योगमाया योग माया शब्द का प्रयोग है तो भगवान ने भी गीता में योग हाँ, माया का हाँ योग माया समाप्त तो ये योग माया एक अलग प्रकार की माया है कई लोगों को ये मालूम नहीं है योग माया क्या है हाँ हमने बहुत इस पर रिसर्च किया कई लोगों को पूछा कि वास्तव में योग माया क्या कहते हैं भाष्यकार तो योग माया शक्ति ऐसे कहते तो माया और योग में क्या अंतर है ये तो माया होती है सामान्य माया सो तो माया भी है और कई जगह माया कहा बहुत जगह योग का विशेष करके पुराणों में जो जो वर्णन आता है विष्णु भगवान के बारे में योग माया करते हैं तो योग माया से समावृत होता है और फिर योग माया को हटा देते हैं इत्यादि इत्यादि सब व्यवहार होता है तो योग माया इसलिए है क्योंकि ये जो माया में जो जो दोष आप देखते हैं वो सारे दोष उसमें नहीं है वो भगवान के योग शक्ति यानी भगवान जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य करने की शक्ति है भगवान के योग शक्ति होने के कारण योग माया तो योग रूप से माया है वो तो so, ऐसे माया है नहीं सामान्य माया नहीं तो so, योग माया हो गया तो so, योग माया में क्या है कि वो भगवान के वश में रहते भगवान के योग शक्ति में रहती अब जो जो इस प्रकार योग शक्ति को प्राप्त करेगा उसके बाद ऐसे विशेष हो जाएगा तो उसको भी योग माया प्राप्त हो जाती वो जीव के संबंध में नहीं कहा है लेकिन जीव को योग माया से आशीर्वाद मिलेगा सब कुछ मिलेगा वो भगवान के वश में रख करके वो शोभाधिक बना करके रखा है अपने कार्यकर्ता के रूप में योग माया को रखा इसीलिए योग माया और जब चाहे तो वैसे कर सकते और दूसरी माया जो प्रकृति के रूप में है वो प्रकृति तो स्वयं काम करती है उद्योग तो भगवान कहते हैं कि आ, मैं ही प्रकृति को भी चलाता हूं प्रकृति में स्वम अवष्ट अवष्टव्य तो प्रकृति को मैं स्वीकार करके ये सब करता हूं हाँ माया अध्यक्ष है न प्रकृति सुये देश चरा ये भी कहा तो प्रकृति तो ऐसा ही है मां अध्यक्ष रूप से करती है लेकिन जब वो प्रगति करते हैं तो त्रिकुणात्मक हो जाता है यहां योग माया विशुद्ध हो जाते हैं तो योग के द्वारा उस माया को समझ सकता है प्रयोग कर सकता है और उस योग माया में आप लीन भी हो सकते ऐसा है भगवान की शक्ति रूप से इसलिए उसको योगमाया कहामाया विशुद्ध उपाधि संबंध विशुद्ध उपाधि के द्वारा संबद्ध है यहां विशुद्ध उपाधि का देखिए ये उपाधिहीन नहीं है सत्व उपाधि है यहां विशुद्ध, विशुद्ध, विशुद्ध सत्व यहां उपाधि है उसके द्वारा कोचित कहीं कहीं के कैश्चित विकार धर्म ये विशुद्ध उपाधि संबद्ध जो योगमाया है उसी को ब्रह्म बना करके कहीं कहीं कोई कोई विकार के साथ संबंध करता सब जगह एक प्रकार से नहीं मिलेगा कहीं तो मनो मनोमय आदि धर्मों से मिलेगा कहीं प्राणमय मनोमय मनोमय इत्यादि धर्म से उपासना करने के लिए कहा यह मनोमय आदि धर्मों से जो उपासना जिसकी चर्चा हमने तीसरे भाग में कर दी है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में वो सारी उपासनाएं इसके अंतर्गत आती योग माया और मनोमयत्व तो धर्म रहना चाहिए त्वि प्राणमय मनोमय यह कौन किस में होता, होता है जो ईश्वर है ईश्वर के मनोमयत्व मन नहीं है मन प्राण आदि ईश्वर तत्व में नहीं है इसलिए ये ईश्वर तत्व और प्रकृति इसमें अंदर है हिरण्य में कभी कभी हिरण्य गर्भ को भी ईश्वर कहते हैं ईश्वर को भी हिरण्य गर्भ कहते हैं प्रजापति कहते हैं ऐसा है कहीं कहीं लेकिन वो प्रक्रिया की दृष्टि से अपर ब्रह्म कहेंगे तो यही लक्षण वाला हो जैसा अभी हम भाष्यकार ने स्पष्ट लक्षण कर दिया इसी प्रकार कठो परिषद में भी लक्षण किया उपासनाया मनोमयत्वादिव उपासना के लिए उपदेश दिया जाता है जो उपासना के लिए उपदिष्ट होते हैं और ईश्वर जो है उपासना के लिए उपदिष्ट नहीं होते वेदांत इसीलिए ईश्वर क्या है ना एक प्रक्रिया के अनुसार अध्यारोपित प्रक्रिया के अनुसार है ईश्वर का जो स्थान वेदांत वो ईश्वर हिरण्य गर्भ बंद करके फिर कार्य करता है। इसलिए उपास्य जो भी है यहां उपासना जितने भी आपको उपासना मिलेंगे वो सब सगुण उपासना होंगे तो सब हिरण्यगर्भ के अंदर गजाते हैं शब्द तो कोई प्रयोग करेंगे सर्वज इत्यादि तो शब्द प्रयोग करेंगे लेकिन वो हिरण्यगर्भ गर्भ के अंदर गजाता इसीलिए उपदिश्यमान अपरिधि स्थिति ही इसी को अपर ब्रह्म कहते हैं इसके कारण यह ब्रह्म प्राप्त हो जाता है क्योंकि आपने उपासना की उपासना कर्म हो गया वो कर्म के द्वारा सारे जो है मन को लय करना इत्यादि सब हो गया प्राप्त हो लेकिन सर्वव्यापक है सर्वव्यापक सर्वव्यापक है है? नहीं सर्वव्यापक होने पर भी गंदा भी होता जैसा देश विशेष स्थान करके भी होता जैसा आप भगवान को आप सर्वव्यापक मान करके भी मंदिर जाते ऐसे गंतव्य स्थान विशेष बोल दिया तो ऐसे गंतव्य मानते नु कार्य प्राप्त हो अनावृति न खटत अब पूर्वादि बोलता है कि आप जो है ये लोगों को पूरा कार्य ब्रह्म का सिद्ध कर दिया अब कार्य ब्रह्म में जाने के बाद यह अनावृत्ति शब्द जो सुनाई पड़ता है अनावृत्ति शब्द सुनाए पड़ते हैं नशा पुनरावर्त नशा पुनरावर्तद आदि आदि बहुत जगह वो ब्रह्म को प्राप्त करके फिर वापस नहीं आता है तो कार्य ब्रह्म को यदि प्राप्त किया तो अनावृति श्रवण कैसे होगा यदि कार्य ब्रह्म में अनावृत्ति हो गई मैंने जन्म से मुक्त हो गया तब तो फिर कारण ब्रह्म को कोई प्राप्त करने की चेष्टा करेगा नहीं क्योंकि वहीं जाने से भी और वहां जाने से अच्छा है वहां भोग सुख भी मिलता है सब कुछ मिलता है फिर मोक्ष भी मिलता है ऐसे में क्यों यहां पर ब्रह्म को कौन प्राप्त करना चाहेगा सब अपर ब्रह्म के पास जाएंगे इसलिए वहां क्या माना कि अपर ब्रह्म में जाने पर अनावृत्ति होनी चाहिए और पर ब्रह्म में नहीं होना चाहिए किंतु यहां जो अनावृत्ति श्रवण है ये घटेगा नहीं यदि कार्य ब्रह्म मानेंगे नहीं परस्मात ब्राह्मणों अन्यत्र क्वचित नित्यदान संभा संभावयंती ये शास्त्रों में कहीं भी पर को छोड़कर के अन्यत्र कहीं भी नित्यदा नहीं नित्यदा है तो परब्रह्म में ही है अन्यत्र सब अनात्यंतिक है अना अमृतत्व तो अनात्यंतिक है और वहां जो स्थिति अनात्यंतिक है प्राप्ति अनात्यंतिक है सब अनात्यंतिक होता है नित्य नहीं होता है यही तो हमने समझा ये सिद्धांत एक देश ही पूछ रहा है और यहाँ क्या दिखाया दृश्य यदि चेवयाने न पथा प्रस्थिदाना अनावृत्ति यहां भी वही दिखाता है ये देवयान मार्ग से जो ऊपर जाएगा वो वहां जाने के बाद में अनावृत्ति मन पुनः उत्पन्न नहीं होता है मुक्त हो जाता है ये देना प्रतिपद्यमाना इम मानव आवर्तम न ऐसा कहा ये जिस रास्ते से जो जाते हैं ये इस मानव आवर्त को फिर आवर्तित नहीं करता है वापस नहीं आता इसे कहते न पुनरावृत्ति ही ये ब्रदारण्य उपनिषद माध्यम दिनी शाखा का जिन्हें मां लिखा हुआ कि वो वहां जो जाते हैं उनका तो पुनरावृत्ति नहीं है तेषाम न पुनरावृत्ति यहां फिर पुनरावृति नहीं ये कहा ना इसलिए ये जो दो श्रुति का अर्थ यहां इन्होंने लिया था न्याय संग्रह वाक्य में न्याय संग्रह वाक्य में यह कहा था ना पहले दो शब्द प्रयोग किया इदम ये दोनों यह संकेत है तो इम आवर्तम ना आवर्तन दे कहा और ना न पुनरावृत्तिहा ना पुनरावृत्ति और तयोधमाय नमृतत्मेती च उसी मार्ग से जो सुषमना मार्ग से उससे जो ऊपर निकल गया उसको तो वापस नहीं है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है तया ऊर्ध्यन उस नाड़ी से जो ऊर्धव चले जाए अब ये सब क्या कह रहा है ये तो है अत्र ध्रुम कहते हैं यहां हम ये उत्तर देते हैं ये वास्तव तो में आपको संशय हो सकता है यहां ऐसा अनावृत्ति शब्द भी आया तो संशय होगा बोलते हैं उसका उत्तर हम देते कार्याद्यक्षेण सहाद परम अभिधान देखिए अब ये रहस्य को बता रहे हैं ये क्रम मुक्ति का जो विधान है वो कैसे होता है वो यहां बताता है ये जो अनावृत्ति शब्द सुना है ना ये मुक्ति के लिए ही सुना है किंतु ये कार्यात्यय मान मुक्ति है अब जो मुक्ति पहले कही गई वो मुक्ति नहीं है कार्यात्यय कार्यात्यय मानी ये के साथ एक होकर के जब हिरण्य गर्भ का यानी इस सृष्टि की समाप्ति हो जाएगी महाप्रलय होगा जब ब्रह्मा जी के संसार पूरे हो जाएंगे और इस सृष्टि की समाप्ति हो जाएगी उस समय कार्याय होगा सारा कार्य का लय होगा अत्यय वो महाप्रलय के समय में तद अध्यक्षेण सहाद परम अभिधाना ये जितने भी गए हैं जो मुमुक्षु बनकर के गए हैं जो पुनरावृत्ति नहीं चाहते ऐसा गए हैं ब्रह्म उनको तो वो ब्रह्मा जी जब मुक्त होंगे ब्रह्मा जी तो मुक्त होना ही है वहां से तो ब्रह्मा जी जब मुक्त होंगे तो उन्हीं के द्वारा उनके माध्यम से उनके साथ में सदाध्यक्ष है उस ब्रह्मा जी के साथ में उस हिरण्यगर्भ के साथ सर्व सभी लोग मुक्त हो जाएंगे जो जो यहां से मुक्ति के लिए गए हैं तो साहा आता परम अभिधाना उसके पर में तो वो वहीं से पर को प्राप्त करते हैं तो वहां तक मुक्ति कहा है लेकिन वहां ये यदि मुमुक्षुता विचार को लेकर के गया है मुमुक्षता है उनके पास तब तो वो कार्यात्यय जब हो जाएगा महाप्रलय हो जाएगा तो वहां से क्रम मुक्ति को प्राप्त करें तो क्रम मुक्ति का विधान करने वाला सूत्र है अब भाषण भी बताएंगे क्रम मुक्ति क्या है कार्य ब्रह्म लोक प्रलय प्रत्युपस्थाने सती कार्यात्यय अर्थ है कार्यात्यय मैंने कार्य ब्रह्मलोक उसका जब प्रलय प्रत्युपस्थान होगा मैंने महाप्रलय होगा तब तत्र उत्पन्न सम्यक दर्शना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा वहां भी जाकर के पढ़ना पड़ेगा हाँ, अब यहां से बच गया कैसा भी वहां पर लोग पहुंचे वहां वहां भी जाके तो अध्ययन तो करना पड़ेगा ये बोल रहे तो वहां जो है ना क्योंकि भाष्यकार तो, तो अध्ययन के बिना छोड़ने वाले नहीं है वो तो शास्त्र के ऐसे होता है वो श्रवण मन तो करना ही पड़ेगा वो यहां करो तो अच्छा है वहां जाके नहीं करना पड़ेगा नहीं तो फिर वहां जाकर के भी ये सब करना पड़ेगा ये बोलते हैं तत्री उत्पन्न सम्यक दर्शन वो रहे थे वहां जा जाकर के वो ब्रह्मा जी का उपदेश सुना उनके सत्संग में बैठा उपदेश सुना सुनने के बाद में सम्यक दर्शन हो गया यहाँ नहीं हुआ था कुछ कमी रह गई थी तो वहां जाकर के ब्रह्मा जी के साथ संपर्क में आ गया तो ब्रह्मा जी को गुरु मान करके वहां सम्यक दर्शन प्राप्त किया यदि ऐसा आप करना चाहते तो वहां जा सकते मतलब तो तो इतना परिश्रम करके आप ब्रह्मा जी के पास जाइए फिर वहां जाकर के आप ब्रह्मा जी से सीधा उपदेश दीजिए हो जाएगा आपको लगता है यहाँ कोई गुरु ठीक नहीं है तो ब्रह्म से वही जाकर कर उतना परिश्रम करना पड़ेगा वहां जाने के लिए लेकिन वो मिलेगा यही जो यहाँ मिलेगा वही मिलेगा ब्रह्मा जी कोई अलग मुक्ति देंगे नहीं अब गुरु अलग है वो तो बात अलग है लेकिन मुक्ति तो यही मिलेगी वो वो एक फायदा है नहीं तो यहाँ के गुरु लोग सब मुश्किल में फिर जाते हैं उनको कोई दक्षिणा देने वाला नहीं होता भाभी वो तो वहां जा रहे सही असली मुक्ति मिलेगी ये तो नकली मुक्ति बांट रहा है जो सोचेगा ऐसा नहीं है कि यहां भी जो मुक्ति मिलेगी तो असली मिलेगी तो नकली मुक्ति नहीं मिलती और वहां जो देंगे आ, बराबर ही है लेकिन उपदेष्टा जो है अलग हो जाएंगे बस तत्र उत्पन्न सम्यक दर्शना सम्यक दर्शन प्राप्त करके तद अध्यक्ष अब देखिए ये शब्द ये पूरे पंक्ति जो है ये क्रम मुक्ति का पूरा विशेषण है क्रममुक्ति क्या चीज है इसका ये अर्थ है वहां अध्यक्ष शब्द प्रयोग किया अध्यक्ष कौन है अब वहां ब्रह्मा जी है कि कोई देवता है कौन है अध्यक्ष बोलते हैं हिरण्यगर्भ गर्भ है ना पद प्रयोग किया यदि भाष्यकार यहाँ हिरण्यगर्भ गर्भ पद प्रयोग नहीं करने से बहुत मुश्किल होने वाला क्योंकि अध्यक्ष किसको पकड़ने क्यों फिर प्रश्न हो जाता वो ब्रह्मा जी है कि कौन है अध्यक्ष किन्तु भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि हिरण्य को ही अध्यक्ष कहा है इसीलिए ये जो ब्रह्मा जी जो प्रजापति इत्यादि जो भी शब्द से कहते हैं वो हिरण्य को ही कहना तब जाकर के ब्रह्मलोक बनेगा इसलिए तद अध्यक्षेण हिरण्य हिरण्यगर्भ हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ तो नित्य ज्ञान वाला फिर वो क्या होता है सहा अधम विष्णो हो परम पदम प्रतिप्य में। गर्भ के साथ तृतीया में सहा जोड़ करके तृतीया में रखा इसलिए उनके सार्धम गच्छी उनके साथ जाएगा अध्णो हो परमम पदम प्रतिपद्ध जो परमात्मा का जो परम पद है विष्णुदत्त परम पदम जो कठोरिष्ठ में कहा उस परम पद को वहां से प्राप्त करता है यह पक्का कर दिया है मतलब इस प्रकार से हो तो पहले वहां जाके रहेगा और वहां सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा उसका आते वाक्य का ज्ञान प्राप्त करेगा ये तो सम्यक ज्ञान है हमारे पास और उसके बाद में जब हिरण्य गर्भ की मुक्ति होगी उसके साथ हिरण्य इन सबको लेके जाएंगे जो तत्वमस्यादि वाक्य का ज्ञान प्राप्त किया है उन्हीं को लेकर जाएंगे और बाकी लोग वापस आ जाएंगे उनको चाहिए नहीं वो तो केवल लोग ब्रह्म लोग अनुभव करने के लिए गए थे अनुभव करके वापस आ जाएंगे और जो उनके सत्संग यहां भी ऐसा होता है ना लोग में अब दुनिया में कितने सारे सत्संग चलते हैं वो सत्संग में कोई बैठता नहीं वेदांत सुनने के लिए बैठेगा नहीं वहां भी ऐसे होगा यहां से जाने वाले सारे वेदांत सुनने के लिए बैठेगा नहीं अब जब हिरण्य हिरण्य गर्भ जो है वहां ब्रह्मा जी सत्संग करेंगे जो इसमें इच्छा रखते वही बैठेगा वही सत्वज्ञान प्राप्त करेगा फिर उनको मुक्ति हो जाएगी बाकी लोग वापस आ जाएंगे इत्थं क्रम मुक्ति और अनावृत्तियादि श्रुति अभिदान अभिधाने भ्यो अभिवगंतव्या तो क्रम शब्द का भी प्रयोग किया इस प्रकार से इत्थं मने एवं प्रकारेण इस प्रकार से क्रममुक्ति ही क्रममुक्ति को क्रम से मुक्ति होता का मुक्ति है इसलिए इसका नाम क्रममुक्ति है यहां से जाएगा वह बाद में धीरे धीरे मुक्ति हो जाएगा इस क्रम को ध्यान में रखकर के ये अनावृत्ति शब्द का प्रयोग किया ये श्रुति में कहीं क्रम शब्द नहीं आया क्रम शब्द के स्थान पे यह अनावृत्ति अनावृत्ति पुनरावृत्ति इत्यादि शब्द ही आया इसको मान करके हमने क्रम का ये सिद्धांत बनाया साक्षात श्रुति में कोई क्रम शब्द का प्रयोग नहीं किया तो वो बनाया इस प्रकार से उसका अर्थ रखा। इसीलिए क्रम मुक्ति अनावृत्तियादि अनावृत्ति आदि जो शब्द है श्रुति अभिधाने अभिवगंतव्य न ही अंत परप्राप्ति संभव दी उपादित क्योंकि हमने आपको स्पष्ट रूप से यहां बताया कि पूर्वक जो परप्राप्ति है वो साक्षात संभव नहीं है पूर्वक परप्राप्ति हो नहीं सकती है पूर्वक तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं आप देवयान मार्ग से आप ब्रह्मलोक जाएंगे वहां रहेंगे वहां रहने के बाद में जब हिरण्यगर्भ वहां से निवृत्त होंगे उस समय आपको भी मुक्ति दिलाएंगे उपदेश के बाद और यहां जो है उसी को यहां आप साधन करके तत्व से आदि वाक्य का अनुभव करके यहाँ प्राप्त करते तो नहीं अंतसा गतिपूर्व का पर प्राप्ति ये सीधा जो है गतिपूर्वक पर प्राप्ति हम स्वीकार नहीं करते पर प्राप्ति मैंने पर मोक्ष नहीं स्वीकार करते इसी, इसी को हमने अभी तक आपको समझा दिया है और ये श्रुति वाक्य के द्वारा भी है आगे स्मृति वाक्य प्रमाण देंगे उसके बाद में पूर्व पक्ष कहेंगे पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमुदस्ते पूर्णस पूर्णमादयूर्णिष्य ओ शाति शांति शां